रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग में में सिर्फ वर्ष की अल्पायु साहा रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए उन्होंने नाभिकीय भौतिकी में गहन शोध किया पाल डिराक और साहा ने मिलकर चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति मापने के लिए एक सूत्र इजाद किया। यह यह सूत्र सूत्र सूत्र के नाम से जाना जाता है। यह सूत्र इस क्षेत्र में साहा की सफलता का एक स्थायी मुकाम है 1936 में साहा यूरोप और अमेरिका के एक लंबे शैक्षिक दौरे पर गए फर्मी, वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोहर के ने दुनिया को परमाणु बम का तोहफा दिया था। साहा का नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में गहरा विश्वास था 1940 में टाटा द्वारा साठ हजार रूपयों के अनुदान की सहायता से साहा ने एक साइक्लोट्रॉन का निर्माण कर भारत में नाभिकीय शोध की, की नींव रखी नेहरू के सहयोग से उन्होंने नाभिकी भौतिकी संस्थान की स्थापना की बाद में इस संस्था का नाम बदलकर साहा नाभिकीय नाभिकी भौतिकी संस्थान रखा गया आगे चलकर साहा भारतीय विज्ञान विकास संघ के निदेशक भी बने इस संस्था के लिए उन्होंने अधिक परिश्रम किया उन्नीस में साहा कलकत्ता के उत्तर पश्चिमी चुनाव क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का झुकाव वामपंथी विचारों की ओर था रूढ़िवाद के अपने अनुभवों के कारण उन्हें अंधविश्वासों से घृणा थी और वे तर्कवादी बन गए थे उन्होंने साइंस एंड कल्चर नामक पत्रिका आरंभ की और अनेक वर्षों तक उसका संपादन किया अनेक बुद्धिजीवियों की तरह साह भी मानते थे कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से देश को समस्याओं से मुक्ति मिलेगी उन्होंने बंगाल में बाढ़ के तांडव को खुद अनुभव किया था इसलिए वे बाढ़ नियंत्रण के लिए नदी घाटी परियोजनाओं के पक्षधर थे उनके ही सुझाव पर दामोदर घाटी प्राधिकरण की स्थापना हुई जिसने बांध बनाकर बाढ़ का प्रकोप कम करने का प्रयास किया भारत में विविध क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कैलेंडरों के अतार्किक विकास से साहा क्षुब्ध थे इनकी त्रुटियों को सुधारने के लिए साहा की अध्यक्षता में कैलेंडर संशोधन समिति का गठन हुआ किंतु गहरे पूर्वाग्रहों के कारण इसमें आंशिक सफलता ही मिल पाई साहा भाषाओं के आधार पर भारत के पुनर्गठन के भी दृढ़ पक्षधर थे। साहा राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक थे विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कई समितियों के वे अध्यक्ष थे उन्नीस से छियालीस में वे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अध्यक्ष भी थे दिल्ली की एक आधिकारिक यात्रा के दौरान 16 फरवरी उन्नीस को दिल के दौरे से साहा का निधन हुआ उनके संघर्षों और उपलब्धियों ने सिद्ध किया की जाति और गरीबी के बंधनों को अधिक परिश्रम और लगन से तोड़ा जा सकता है